हे सखे ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है रावण की तो बातें ही क्या है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 मैं भी उस समाज में था और श्री जी के रण रंग यानी रण उत्साह की लीला देख रहा था दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं वानरों को श्री जी का बल है इससे वे जयशील हैं यानी जीत रहे हैं एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं पेट फाड़ते हैं भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसल दे रहे हैं, और मेघ की तरह गरज रहे हैं डांटकर चपेटों से मारते हुए दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं वे राक्षसों के गाल पकड़कर कर फाड़ डालते हैं छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर गले में डाल देते हैं वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा वानर हुंकार करते हुए लड़ने के पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ को रोक कर अचल खड़ा रहा यानी अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला उसे बहुत ही क्रोध हुआ इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा अनेक वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किए उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे पृथ्वी आकाश और दिशा विदेशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं वानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरी अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है मुझे देख मैं तेरा काल हूं रावण ने कहा अरे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर दिए रावण ने करोड़ों शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला रावण के दसों मस्तकों में सौ सौ बाण मारे वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों फिर सौ बाण उसकी छाती में मारे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे कुछ भी होश ना रहा फिर मूर्छा नावण उठा उसने लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा यो ही रह गई यानी व्यर्थ हो गई वह उन्हें उठा ना सका जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा वो ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो मूर्छा भंग होने पर फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है और धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अभी जीता रह गया ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आई यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा हे hey भाई हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे वह कराल शक्ति आकाश को चली गई लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण देकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार उस रावण को व्याकुल कर दिया सौ बाणों से उसका हृदय दिया जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया अब वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश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 हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्योही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ उन्होंने कहा अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भागाया और यहाँ आकर बगुले का ध्यान लगाकर बैठा है ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं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 यह देखकर वह मन में हारने लगा यानी निराश होने लगा यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर्वाना रघुनाथ जी के पास आ गए तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर वहां से चल दिया चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल यानी अपशकुन होने लगे गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पे बैठने लगे किंतु वह काल के वश था इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ निशाचरों की अपार सेना चली उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों का समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ता है इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी इसने हमको बड़े दारुण दुख दिए हैं अब आप इसे अधिक न खेलाइए जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तर्कस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी अक्षय सुंदर तरकस कस लिया उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह शोभित हैं तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत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 इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों का समूह हो बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो, हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो वानरों की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं और वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों हु। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो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 उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र न की नदी बह रही है दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेकों सवार ही जिनकी गिनती कौन करे नदी के जल केंतु हैं है। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछवे हैं वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों बहुत सी मज्जा बह रही है वही फेन है डरपोक इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पेशाच और वैताल, बड़े-बड़े वाले महान भयंकर झोंटिंग और प्रमथ यानी शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं एक यानी कोई कहते हैं अरे मूर्खों ऐसी सस्ती यानी बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे मानो जहां तहां अर्धजल मानो जहां तहां अर्धजल यानी वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, वे पड़े हों गिद्ध आते खींच रहे हैं। मानो मछली मार नदी तट पर से चित्र लगाए हुए यानी ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों बंसी से मछली पकड़ रहे हों बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावर यानी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों योगियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही और नाना प्रकार से गा रही है गीदड़ों के समूह कट-कट शब्द करते करते हुए मुर्दों को को काटते, खाते हुआ-हुआ और पेट भर जाने पर एक दूसरे डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं मुंड यानी कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड यानी धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझकर परस्पर लड़े मरते हैं उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढाहा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल यानी बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ यानी दुख उत्पन्न हुआ फिर क्या था इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया उसका सारथ मातल हर्ष के साथ उसे ले आया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 एक श्री रघुवीर जी के ही वे माया नहीं लगी सब वानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशल भगवान हरि यानी दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हस्त धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली वानरों की सेना हर्षित हो गई फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले हे hey वीरों तुम सब बहुत ही थक गए हो इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो ऐसा कहकर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 रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है पर अब व्यर्थ बकवाद न करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं पाटल यानी गुलाब आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल लगते हैं इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं दूसरे कहते और करते भी हैं और एक तीसरे केवल करते हैं वाड़ी से कहते नहीं श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाढ़ छोड़ने लगा अनेकों आकार के बाढ़ दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी में सब सब जगह छा गए। गए। श्री श्री रघुवीर ने ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के बाण भस्म हो गए। तब उसने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु रामचंद्र जी उसको बाण के साथ वापस भेज दिया वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना परिश्रम के काट कर हटा देते हैं रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ, तब उसने श्री राम जी के सारथी को सौ पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे यानी बाहर निकलने को आतुर होने लगे उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द यानी टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वात तो हो हो गए गए। यानी अत्यंत मंदोदरी का हृदय कांप उठा समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर कर लगे यह कौतुक देख देवता हंसे धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लह लाते यानी लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया तब रावण बड़ी जोर से गरजा पर भीतर से उसका बल थक गया था. तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड़े उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं तब रावण ने दस त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े रावण के सिर रूपी कमलवन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली श्री रामचंद्र जी ने उसके दसों सिरों में दस दस बाण मारे जो आर पार हो गए सिरों से रक्त के पनाले बह चले रुधिर बहते ही बलवान रावण दौड़ा प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया और श्री रघुवीर ने तीस बाण मारे और बीसों भुजाओं समेत दसों सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे परंतु काटते ही वे फिर तुरंत नए हो गए प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशल पति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो मानो असंख्य केतु केतु और और राहु मानो अनेको राहु अनेकों रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हूँ श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री जी के रथ को ढक दिया एक दंड यानी एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि उत्पन्न करके करते हैं लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहा हैं? कौशल रघुवीर कहा हैं? राम कहा हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े उन्हें देखकर वानर भाग चले तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेद डाला हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट की पूजा करने जा रही हूँ फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यानी यमराज का दंड हो अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहली शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए इसी से एक एक के बदले करोड़ों पाए उसी कारण से दुष्ट तू अब तक बचा है किन्तु तो अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है रे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति यानी सुख चाहता है ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा दोनों अत्यंत मलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको यानी रावण जैसे जगद विजयी योद्धा को पासंग बराबर भी नहीं समझते शिवजी कहते हैं हे उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था परंतु तो अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है